अथर्व वेदीय उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय वैतथ्य प्रकरण का बत्तीसवा श्लोक विचार कर रहे थे न निरोधो न चौत्पत्ति न बद्वो न तो साधक न मुमुक्ष न बेमुक्त इतना परमात्मता कोई सृष्टि प्रलय कुछ नहीं है कोई बद्ध नहीं है कोई साधक नहीं है मुमुक्ष मुक्त ये सब कुछ नहीं है एक ही आत्मतत्व उसमें बाकी सब कल्पित है विचार आरंभ हुआ था कि द्वेत ये जो ब्रह्म है कल्पित है अध्यस्त है ये अद्वैत इसका अधिष्ठान बनेगा किंतु अद्वैत अधिष्ठान ये अगर प्रमित होगा प्रमित होगा अर्थात प्रमाण से जाना जाएगा तभी उसमें द्वैत का निषेध किया जा सकता है ऐसा नया एक लोग मानते हैं कि प्रमित में ही निषेध किया जाएगा प्रमित अर्थात प्रमाण से ज्ञान होना चाहिए सिद्धांत कहता है कि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि प्रमित में ही निषेध होगा अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान प्रमाण से होना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है प्रतिपन्न होना चाहिए अर्थात ज्ञात तो होना चाहिए कैसे होगा उसके लिए कोई आग्रह नहीं है वो स्वयं प्रकाश हो अथवा किसी प्रमाण से ज्ञाप हो उसमें कोई आवश्यक आग्रह नहीं है भाष्य भाष्य में भाष्या में द्वितीय पराग्रह का प्रथम पंक्ति में है नैस दोष ये कोई दोष नहीं है अर्थात तो प्रमाण से ज्ञान नहीं होगा तो अधिष्ठान का उसमें अध्यस्थता निषेध नहीं हो पाएगा ये कोई बात नहीं है रज्व सर्पाधिपत आत्मनि द्वैत अविद्या रज्जु में जैसे सर्प अविद्या से अध्यस्त हुआ है इसी प्रकार आत्मा में भी द्वैत अविद्या से अध्यस्त हुआ है तो अध्यस्त दोनों बराबर है जैसे सर्प रज्जु में अध्यस्त हुआ है इसी प्रकार द्वैत आत्मा में अध्यस्त हुआ है जो अध्यस्त होगा वह अधिष्ठान का ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा अधिष्ठान का ज्ञान प्रमाण से होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक को नहीं है। थाने की प्रतिक्रिया आज भ्रम अभिषेष आत्मनो अध्यास अनुगत्याण इति पूर्व पक्ष कहता है आपने पहले कह दिए कि आत्मा कभी भ्रमो का विषय बनेगा नहीं तो क्यों? ये तो भ्रम का साक्षी है चरित्र तो मेरे को सर्प का ज्ञान हो रहा है तो होने से ये सर्वदा दृष्टा कोटि में रहेगा जो दृष्टा कोटि में रहेगा वो दृश्य कोटि में नहीं आएगा तो ऐसे सिद्धांत कह दिया था अभी पूर्व पक्ष इसी को लेकर के कहता है भ्रम अश आत्म जो आत्मा भ्रम का विषय नहीं बनता है अध्यास अनुगत तो तो या स्फुर होगा वो तो भ्रम का विषय नहीं बनता है और वो स्फूरण कैसे होगा यहाँ विचार क्या होता है देखिए पूर्व पक्ष कहता है कि जिसमें आप अध्यास का निवृत्ति करेंगे वो आपको प्रमाण से ज्ञान होना चाहिए इंद्रिय इत्यादि के द्वारा ज्ञान होना चाहिए जैसे हम सर्प का निषेध करते हैं तो रज्जु हमको चक्षु से दिखता है इसी प्रकार की यह अगर आप द्वैतों का निषेध करेंगे कहां कहेंगे आत्मा में अधिष्ठान हो गया आत्मा अद्वैत उसमें द्वैत् का निषेध करेंगे ये आत्मा तब तो आपको प्रमाण से ज्ञान होना चाहिए जैसे चक्षु के द्वारा मन के द्वारा ऐसे ये ज्ञान होना चाहिए सिद्धांत कहे कि ये आत्मा तथा तो चक्षु मनो इत्यादि के द्वारा ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए सिद्धांति कह दिया कि अधिष्ठान का ज्ञान कोई चक्षु मनो इत्यादि के द्वारा होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है वो स्वतः पूर्ण होने से भी हो जाएगा अधिष्ठान अज्ञात तो नहीं होना चाहिए किन्तु प्रमाण से ज्ञात होना चाहिए ऐसे आवश्यक नहीं है फिर तो जो स्वतः पूरण है स्वयं प्रकाश है वो ऐसे ही ज्ञात होता है मैं मैं हूं मेरे में सुख था अभी मेरे में सुख नहीं है मैं को जानने के लिए कोई मन कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है सिद्धांत ऐसा कह दिया पूर्व पक्ष कहता है ठीक है ये बात हम मान लेंगे कि तो आपने पहले कहे थे कि जो आत्मा है वो कभी ब्रह्म का विषय बनेगा नहीं क्योंकि वो ब्रह्म का साक्षी है दृष्टा है जो दृष्टा है कभी विषय बनेगा नहीं अभी आप बोलिए ये आत्मा का भान कैसे होगा भ्रम का समय में क्योंकि भ्रम का समय में भान इतने होगा जो भ्रम का सब विषय बनते हैं तो आत्मा उस समय में स्वतः स्रण कैसे होगा अगर आत्मा का स्वतः स्रण होगा तो जब हम बाहर में पदार्थ देखते हैं अलग बात है जब अपने में सुख का जब आत्मा में कुछ अध्यस्त करता है अभी अधिष्ठान हो गया आत्मा और आप कहेंगे कि आत्मा स्वतः स्फूरण होता है अगर आत्मा स्वतः स्फूरण होने लगेगा तो फिर उसमें भ्रम कैसे होगा रजू दिखी गया तो उसमें सर्प का भ्रम हो जाएगा कि नहीं होगा इसी प्रकार के आत्मा अगर स्वतः स्फूरण होगा तो फिर वो उसमें भ्रम कैसे होगा तो जो भ्रम का अधिष्ठान होता है वो अर्थात तो हमको भान अगर हो जाता है तो उसमें भ्रम नहीं हो पाता है इसी प्रकार की आत्मा कैसे स्फूर्ण हो जाएगा और अगर वो स्फूरण नहीं होगा तब तो अध्यास कहाँ करेंगे और स्फूरण अगर हो जाएगा तो फिर अध्यास कैसे होगा प्रश्न ऐसा है जैसे कि अगर रज्जु स्फूरण हो जाएगा तब सप का भ्रम कैसे होगा और रज्जु अगर स्फूर्ण नहीं होगा तो सर्प का भ्रम हो पाएगा क्या नहीं, नहीं हो पाएगा सिद्धांत कहेगा जैसे वहां ऐसे यहाँ आप हमको प्रश्न करते हैं आत्मा का स्पुरण अगर हो जाएगा तो अध्यासन नहीं हो पाएगा और आत्मा का स्पुरण तो होना नहीं चाहिए आपको कहे थे पहले क्योंकि वह दृष्टाकृति में है हम आपको कहेंगे रज्जु का स्पूरण हो जाएगा तो सर्प का अध्यास नहीं हो पाएगा रज्जु का स्पुरण नहीं होगा तो सर्प का अध्यास नहीं होगा तो जो दोष यहाँ होगा समान दोष होगा तो क्या मानना पड़ेगा कहते स्फूर्ण तो होता है किंतु उसका वास्तव स्वरूप तो है ना स्फूर्ण नहीं होता है यही वहाँ समाधान है रज्जु वहाँ दिखता है किंतु रज्जु तो, ये न तो, ये न तो ये न है ना ज्ञात नहीं होता है इदम तो है ना ज्ञात होता है इसी प्रकार के आत्मा का स्फूर्ण होता है, है। मैं हूं ये किसको भार नहीं होता है किन्तु मैं वास्तव असुखी हूं अर्थात मेरे में सुख नहीं है सुख का वास्तव अभाव अर्थात सुख अर्थात जो विशेष सुख जब कहता है कि मैं सुखी हूँ ये तो भ्रम हो गया और भ्रम का बाद कैसे हो जाएगा कि मैं असुखी हूँ तो मैं का पहले तो भान होना चाहिए यही आत्मा है सिद्धांत कहता है कि मैं का भान होता ही है मैं का भान होता है किंतु इसमें जो वास्तव अर्थात तो ये अध्यस्त से वास्तव भेद है ये भान नहीं होता है रजू का भान होता है किंतु सर्पो से भेद जो रजू में है वो सर्प भेद का भान नहीं हो रहा है इदम का भान हो रहा है किंतु उस समय में सर्प भेद भान नहीं हो रहा है अगर सर्प भेद भान हो जाएगा तो अध्यास नहीं होगा इसी प्रकार की तो मैं मेरे का भाव तथा आत्मा का भान तो हो रहा है किंतु सुखी का भेद सुखीत्व का अभाव जो वास्तव होना चाहिए भान नहीं होना चाहिए मैं सुखी भिन्न हूं इस प्रकार भान नहीं हो रहा है नहीं होने से मैं सुखी मुँह कह देता है मैं सुखी भिन्न हूँ इस प्रकार अगर भान होगा मेरा वास्तविक स्वरूप है सुखी भिन्न इस प्रकार भान होगा तो फिर मैं सुखी हूं इस प्रकार का भी ज्ञान होगा भ्रमण नहीं होगा ये नहीं हो रहा है अर्थात अधिष्ठान का भान होने पर भी अध्यस्थ का भेद ये भान नहीं हो रहा ये होना चाहिए ये उसका वास्तव स्वरूप है यहाँ समाधान देंगे इधर निद्ण तो आँ, इधर है है तो हो सकता आप थोड़ा और जोर बोलेंगे नहीं तो नजदीक आएंगे क्योंकि तो आज आज हमारा ये थोड़ा बहुत खराब हो गया इधर जो ज्ञान हुआ है सर्व भेद सर्वभेद का भान नहीं हो रहा है इदम का भान हो रहा है तक ईद से जब तक भान हो रहा है तो जब ज्ञान हो रहा है मतलब दार्षांतिकों का बात कर रहे हैं इसी प्रकार मैं का भान हो रहा है किंतु सुखीत्व का भेद मतलब सुखी सु, का भेद मेरे में सुखी का भेद है ये भान नहीं हो रहा है मैं सुखी ये मान रहा है मैं हो गया अधिष्ठान सुखी हो गया अध्यस्त जैसे रजू और सर्प किंतु रजू में सर्प का भेद वास्तव है वो भान नहीं हो रहा है इसी प्रकार की मैं में सुखी का अध्यास हो जाता है ये सुखी का वास्तव भेद मेरे में है मैं सुखी नहीं हूं तो मेरा भान होने पर भी सुखी भेद ये भान नहीं हो रहा है तो जिस समय मेरे को सुख हो रहा है उस समय अगर भान हो जाएगा मैं सुखी भिन्न हूं मेरे को सुख नहीं हो रहा है इस प्रकार भान हो जाएगा वो ज्ञान हो गया सुखी भेद ये ज्ञान अध्यस्त भेद का ज्ञान नहीं होता है ऐसा भान तो हो रहा है मेरा भान हो रहा है आत्मा का भान होने पर भी सुखी भेद और भेद भान नहीं हो रहा है और ज्यस्थ का भेद भान हो जाएगा तो फिर अध्यास नहीं हो पाएगा तो ये भान नहीं हो रहा है ज्ञान बोल रहे हैं एक ज्ञान हो गया और दूसरा व्यवहार और ये दो ज्ञान एक ही समय हो हो सकता है? एक हो गया सर्प का ज्ञान और दूसरा रज्जु का ज्ञान दोनों ज्ञान एक ही समय में नहीं होगा रज्जु का ज्ञान अच्छा रज्जु का ज्ञान इदम त्वेन हो सकता है अथवा सर्प भिन्न रजुत्व हो सकता है दो प्रकार हो सकता है इदम त्वेन जब ज्ञान हो जाएगा तब भ्रम हो सकता है किंतु सर्प भिन्न रजुत्व जब ज्ञान होगा तब और भ्रम नहीं होगा एक समय में सर्पस्वे न और सर्प भिन्न रजुत एक समय में होगा सर्पस्वन भी होगा और सर्प भिन्न रजुत एक समय में हो जाएगा तो ज्ञानी को एक समय में वास्तविक क्या होता है ज्ञानी का स्थिति अगर सर्प रजु में विचार करेंगे तो एक आदमी को पता चल गया है रजु है किंतु रजू में ऐसे चित्र किया गया है कि सर्प जैसा दिखता है तो अभी जिसको पता है कि ये रजू है उसको अभी सर्प जैसा दिखेगा दिखेगा तो सर्प जैसा दिखेगा किंतु सर्प मान करके भय करना और उसमें भागना ये दोनों नहीं होगा इसी प्रकार के ज्ञानी को भी अर्थात तो मेरे में सुखम जैसे वहाँ रज्जु में सर्पो ऐसे यहाँ आत्मा में सुख रज्जु में सर्प चित्र ऐसा होने से दिखता है सर्प जैसा इसी प्रकार की आत्मा में जो सुख वो सुख में इस प्रकार चित्र चित्र तथा संस्कार होने से सुख जैसा दिखेगा किंतु जैसे वहाँ सर्प से ये भी तो नहीं होता है इसी प्रकार की यहाँ जो दिखने वाला सुख संस्कार वैसे दिखता है उस सुख से ज्ञानी सुखी नहीं होगा वो जानेगा कि ये वास्तविक ज्ञान सुख नहीं है जैसे वास्तविक वहां सर्प नहीं है, तो सर्प जैसा दिखता है वो भी कहेगा सुख जैसा लगता है ये वास्तविक कोई सुख नहीं होता ये अंतर आएगा सुख जैसा लगेगा दिखेगा क्यों संस्कार अवस्था। किंतु जानता है कि यह सुख नहीं मिलता इतना ही अंतर होगा और अगर उस समय में उसको ये याद नहीं आया सुख मान लिया मान करके ब्रह्म हो गया रज्जु बोल करके जाल लिया था किंतु सर्प का संस्कार इतना दृढ़ है अगला बार फिर सर्प मान करके फिर दौड़ लिया ऐसे हो सकता है कभी जैसे ऐसे हो सकता है ज्ञानी को इस प्रकार फिर मेरे को सुख हो रहा है होकर के हो सकता है क्यों संस्कार इतना प्रबल है ज्ञान अभी दुर्बल है किंतु ज्ञान जैसे जैसे दृढ़ होगा अगर लगा रहेगा मार्ग में ज्ञान धीरे धीरे दृढ़ होगा जैसे इतना दृढ़ हो जाएगा कि कभी आगे सर्प का भ्रमण नहीं होगा इसी प्रकार की इतना दृढ़ हो जाएगा कि कभी मैं सुखी हूं इस प्रकार की भ्रमण नहीं होगा क्योंकि सुख जैसा दिखेगा अगर वहां सर्प का क्षेत्र भी देखिए सर्प सर्प उसको इतना हटाएगा नहीं ये रजू ही है रजू है रजू ही है, है आगे उसको तो सर्प का बुद्धि भी नहीं होगा कहेगा बिल्कुल रजू ही रजू है सर्प जैसा दिखता है कहना वो बिल्कुल दिखता ही नहीं वो रजू ही है चित्रित रजू करिए सर्प का नाम ही कहाँ है वहाँ ऐसा होगा ना स्थिति बह चित्र वाला रज्जु है सर्प सर्प का तो बिल्कुल यहाँ नाम ही नहीं है इसी प्रकार के कहेगा ये तो अतः शुद्ध आत्म तत्व तो तो ही है तो इसमें सुखों को तो किसको सुख कहते हैं ये घटना है, है। तो सुखों किसको कहते हैं तो इस प्रकार के सुख संज्ञा को ही हटा देगा जैसे वहां सर्प संज्ञा को हटा देगा चित्रित तो रज्जु इसी प्रकार की कहेगा जो घटना हुआ एक आत्मा है उसमें घटना का अनुभव खाली हो रहा है एक वृत्ति हुआ सुख बोलकर देखो ये शब्द तो कहाँ है वो सबको बता देगा कि जितना जितना भूमिका बढ़ेगा उतना उतना इससे उठ जाएगा अभी जो बोले हो सकता है तो, तो जीतना जीतना उसना उसका उसना अभी उसका रजत ज्ञान नहीं है ईदम तो न तो इसी प्रकार की यहाँ रजत जब देखे मन निश्चय करेगा तब तो तब तो कहेगा ना तब कहेगा कि अयम सर्प अयम तो अयम रहेगा तो कैसे हो है से तो जब आप सर्प तो तो तो ज्ञान काल में कहते हैं ना रज्जु ज्ञान काल में अर्थात ब्रह्म समय में ना ज्ञान इधम में कोई जिस समय में सर्प देख रहा है मैंने उसका कोई नाम नहीं है निश्चय नहीं गया भारत की रज्जु तो मतलब संशय वो तो अलग बात हो गया संशय और भ्रम अलग चीज है भ्रम अर्थात विपरीत ना निश्चय सर्पोत्व न निश्चय है तो उसको भ्रम कहा जाएगा सर्पो व रज्जु व ऐसा होने से वो भ्रम नहीं है वो संशय संशय होने से वो भाग सकता है नहीं भी भाग सकता है संशय अलग चीज है खाली तो अगर इदम रज्जु वा, सर्पो वा इस प्रकार हो सकता है वो भ्रम नहीं है वो तो संशय है स्थानुर वा पुरुषो वाह कहते हैं ना वो भ्रम नहीं है वो संशय है संशय का क्षेत्र में उसको रज्जु मान करके मतलब सर्पो मान करके तजन्य कार्य होगा ऐसा निश्चय नहीं है मतलब दूर भी सकता है अथवा यह रज्जु भी हो सकता है थोड़ा देखें इस प्रकार के भी हो सकता है तो केपल इदम का ज्ञान होने से भ्रम नहीं होगा अच्छा आगे पंक्ति देखिए टीका में नैसदोष प्रती के आगे भ्रम अविषय से आत्मा न पूर्व पक्ष कह रहे है ब्रह्म का विषय आत्मा नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो अध्यास में अनुगत होकर के स्फुर अभटमानम कैसे होगा स्फुरन वो तो भ्रम का विषय नहीं बन रहा है जो ब्रह्म का विषय नहीं बनेगा वो स्फुरण कैसे होगा वो ज्ञा तो कैसे होगा भाष्य में कथम पूर्व पक्ष पूछता है आत्मा का स्कूरण कैसे हो जाएगा कथम द्वैत्य अविद्य अध्यस्तत्वात सिद्धांत कह दिया आत्मनी द्वैत्य अविद्या अध्यस्तत्वा आत्मनी अध्यस्तत्व पूर्व पक्ष कहता है कथम आत्मनी अध्यस्तत्व आत्मा का स्कण ही नहीं होगा क्योंकि आत्मा तो भ्रम का विषय नहीं बनता है तो जैसे मतलब क्या यहाँ और विचार गया जब समय में कहता है कि अयम सर्प वो अयम का स्पूरण हो रहा है ना तो क्यों कहते कि जिस समय में भ्रम होता है सर्प का भ्रम होता है अयम भी वहां दृश्य कोटि में है अयम सर्प कहता है अयम भी दृश्य कोटि में है दृश्य कोटि में अयम आने से उसमें सर्प का भ्रम हो रहा है कि आप तो यहां दार्ष्टान्तिक में आत्मा को तो दृश्य कोटि में रखे नहीं क्यों कह दिए वो ब्रह्म का अभिषय है तो ब्रह्म का अभिषय होगा तो वो दृश्य कोटि में आएगा नहीं तो उसमें अध्यास कैसे होगा क्योंकि इनका कथन है कि जो भी अध्यास का अधिष्ठान बनेगा वो भी दृश्यकोटि में आना चाहिए जैसे इदम में सर्प का अध्यास तो इसी प्रकार आत्मा में सुख का अध्यास सुख तो दृश्य कोटि में है आत्मा भी दृश्य कोटि में आना चाहिए नहीं तो कैसे उसमें अध्यास होगा और आपके ये आत्मा तो दृश्य कोटि में आएगा नहीं क्योंकि वो ब्रह्म का साक्षी है पूर्व पक्ष यहां कह रहा है ये बात कथम पूछता है कथम अर्थात तो पूर्व वाक्य आ गया आत्मनी द्वैत अविद्या अध्यस्तत्व पूर्व पूछता है कथम आत्मनी अध्यस्त आत्मा का तो स्पूर्ण नहीं हो रहा है अधिष्ठान का स्पूर्ण होना चाहिए अधिष्ठान का अधिष्ठान त्वे न हो किन्तु सामान्य स्पूरण होना चाहिए सिद्धांति उसका उत्तर देता है ठीक है मैं एक ये पंक्ति यहां स्पष्ट करते हैं सिद्धांत स्व प्रकाश स्वतः निर्विपक अपि सविक व्यवहारे समित संशिष्टाण भ्रम विषय तम अविद्ध मि आह स्व प्रकाश आत्म स्व प्रकाश हैत निर्विकल उप्रकार रूप से स्फुरण होने पर भी वास्तव जिस समय में, में निर्विकल्प ज्ञान होगा उस समय में, में आत्मा स्व प्रकाश ऐसा ज्ञान होगा वो तो ज्ञान का स्थिति में सिद्धांत कह रहा कि तो है कि स्व स्वतः स्वतः निर्विकल्पूर्ण होने पर भी सविकल्पक व्यवहार में विशिष्ट व्यवहार में अर्थात तो अज्ञान अवस्था में समारोपित संश्लिष्ट आकारेण ब्रह्म विषयत्व ये पंक्ति को समझने के लिए पहले हम दृष्टांतों को समझेंगे हम जब कहते हैं कि अयम सर्प उसमें अयम भी दिखता है उनको और सर्प बोल करके कहते हैं और ये अयम वास्तव में किसका रूप है मतलब किसका अंश है यह रज्जु का अंश है रज्जु का अंश अगर अयम होगा तो रज्जु वास्तव है अयम अगर वास्तव हो जाएगा फिर भ्रह्म होगा अर्थात ब्रह्म का समय में जो अयम दिख रहा है वो भी ब्रह्म ही है तो अभी देखिए यहां कहते हैं कि अगर अधिष्ठान नहीं दिखेगा तो अध्यास नहीं होगा और दूसरा अंश कहेंगे कि अगर कोई भी वास्तव पदार्थ का ज्ञान रहेगा तो उसको भ्रम नहीं कहा जाएगा आपको भी अयम का ज्ञान हो रहा है आप कहेंगे कि अयम तो अधिष्ठान का अंश क्योंकि अधिष्ठान का भान बिल्कुल नहीं आएगा तो अध्यासन नहीं हो पाएगा इसलिए अयम तो अधिष्ठान का अंश हुआ और इधर कहेंगे कि उसी ज्ञान को भ्रम कहेंगे जिस ज्ञान का विषय सब मिथ्या हो अगर अयम वहा वास्तव अंश आ जाएगा तो फिर उसको भ्रम कैसे कहेंगे तो ये दो विरुद्ध चीज हुआ अगर अयम वास्तव अंश नहीं होगा तो उसमें अध्यासन नहीं हो पाएगा क्योंकि भ्रम में भ्रम नहीं होगा एक वास्तव आना चाहिए और इधर कहेंगे कि वास्तव का अगर भान होगा तो उसको भ्रम नहीं कर पाएंगे तो इसका उत्तर यह देते हैं कि जो अयम है वो वास्तव रज्जु का अंश है किंतु भ्रम समय में वो रज्जु का अंश तुवे भान नहीं होता है अकितु सर्प का अंश तुवे भान होता है इदम स्वरूपेण वास्तव है किंतु तो अभी इदम सर्प के साथ संश्लिष्ट हुआ संसर्गों को प्राप्त किया संबंधित हो गया रज्जु के साथ सर्प के साथ संबंधित जो अयम हो गया सर्प संबंधित अयम ये वास्तव है नहीं, क्योंकि सर्पों के साथ अयम का कभी वास्तव संबंध हो सकता है क्या नहीं, नहीं हो सकता है किंतु जो भान हो रहा है अयम सर्प संबंधी बन करके वो वास्तव है क्या फिर वो मत है यद्यपि अयम स्वरूप वास्तव है किंतु सर्प संबंधी तुन मिथ्या है तो इसलिए कहते हैं कि ये जो इदम है अभी अयम त्वे दिखता है अयम सर्प कह करके ये इदम संश्लिष्ट इदम अध्यस्त <दीन> अभी हमको जो इदम दिख रहा है वो वास्तव इदम ना संश्लिष्ट इदम अथा संसर्ग को प्राप्त किया है संसर्ग का संबंध संबंधित इदम अध्यस्त कल्पित है तो जिस समय में भ्रम हो रहा है हमको वास्तव इदम नहीं दिख रहा है हमको संबंधित इदम संश्लिष्ट इदम दिख रहा है वो कल्पित है तब भ्रम समय में एक संश्लिष्ट इदम दिखता है और एक सर्प दिखता है ये दोनों ही अध्यस्थ हैं तो से ब्रह्म का विषय अध्यस्थ हो गया इसलिए उसको तो भ्रम कहेंगे और संश्लिष्ट इदम से अगर संसर्गों को हटा देंगे वो इदम वास्तव इदम हो जाएगा जिस समय में हम ये यम रज्जु कहेंगे उस समय में वो संसर्ग जो यम और रज्जू के बीच में जो संसर्ग वो क्या कल्पित है ना वास्तव है वास्तव तो हो जाएगा उस समय कहेंगे वास्तविक तो ज्ञान हो रहा है अधिष्ठान का ज्ञान और भ्रम नहीं होगा तो भ्रम का विषय सब कल्पित ही होगा ये दृष्टान्त तो हुआ अर्थात संश्लिष्ट एकदम कल्पित इसी प्रकार की जब कहता है कि अहम सुखी जो सुख है वो कल्पित है तो जो सुख के साथ संश्लिष्ट हो गया अहम ये अहम वास्तविक तो आत्मा का अंश है किंतु संश्च अहम ये कल्पित है तो जिस समय हमको ब्रह्म हो रहा है अहम सुखी बोल करके तो ये संश्लिष्ट अहम और सुखी ये दोनों का भान हो रहा है ये दोनों ही कल्पित है वास्तव अहम निर्विकल्पक रूपेण यद्यपि स्वयं प्रकाश है किंतु जब सुखी के साथ संश्लिष्ट हुआ वो कल्पित हो जाएगा तो हमको जब भी भ्रम होता है अहम सुखी उस समय में अहम ये भी कल्पित है जो कल्पित तो है उसको आत्मा कहेंगे ना अहंकार कह देंगे जो अहंकार कहेंगे इसलिए जब हमको अहम सुखी वो अहम अहंकार तो है अहम सुखी ये होने का समय में कहेंगे अहम सुखी नहीं है अहम तो वास्तविक असुखी है मेरे में कोई सुख नहीं है वो अहम फिर वास्तव आत्मा का अंश हो गया वो तो बोलते तो ना आत्मा सुख वो ये सुख होता विशेष रूप जो अहम सुखी ये अहम सुखी अहम सुख नहीं अहम सुखी विशेष सुख जब अहम सुख होगा वो तो आत्मा का सुख हो जाएगा तो यहाँ ये पंक्ति का ये अर्थ है स्व प्रकाशत्व स्वतः निर्विकल्प स्फुर यहां का दृष्टांत का अर्थ हो जाएगा रज्जुत्व इदम अंश वास्तव स्फुर रजती जब स्कुर होगा इदम तो वास्तव वा हो जाएगा होने पर भी सविकल्पक व्यवहारे सविकल्पक व्यवहार अर्थात मिथ्या संश्लिष्ट व्यवहार है छह नव टिप्पणी आविद्य के अहम सुखी इत्यादि व्यवहार है अतः भ्रम ज्ञान भ्रम व्यवहार ब्रह्म व्यवहार में समारोपित संश्लिष्ट आकारण भ्रम विषय तो होकर के भ्रम का विषय बन जाएगा अहम सुखी जब ज्ञान होता है ये जो अहम है वो तो संश्रिष्ट अहम है ये तो ब्रह्म है ब्रह्म विषय को अविरुद्धम कि आह तो जिस समय में हमको अहम सुखी अगर हो गया ये अहम और आत्मा का अहम नहीं मतलब आत्मा विषय का कोहम नहीं है ये भी संश्रिष्ट अहम हो गया तो ये अहंकार हो गया इसलिए अहम सुखी अहम दुखी तो अहम भोक्ता अहम कर्ता ये सब कहने का समय में ये अहम अहंकार हो गया अगर वही ये सुखी दुखी करता भोक्ता इत्यादि के साथ संसर्ग छुट जाएगा वही अहम वास्तविक आत्मा हो गया तो ज्ञान का इतना ही कार्य है सुखी दुखी करता भोक्ता होने के समय में ये हम इसके साथ संसर्ग नहीं है ये वास्तविक हम तो अहम है इतना ही निश्चय हो जाना ये ज्ञानी हो गया किंतु हमको क्यों नहीं होता है कि जो सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब को हम छोड़ने के लिए राजी नहीं होते तो संसर्गो को हम छोड़ने के लिए राजी नहीं होते संसर्गो को छोड़ने के लिए जब राजी नहीं होंगे तब तो ये घटेगा नहीं हम ये सुख दुख को छोड़ना दुखों को छोड़ना चाहते तो दुखों को हम हटाना चाहते है ये भी एक बड़का संबंध है सुख को रखना चाहते है जैसे सुखों को रखना चाहना संबंध है दुखों को हटाना चाहना ये भी संबंध है और कर्तृत्व भोक्त तो ये सुख दुख ये दोनों को हटाना और पाना इसी के लिए कर्तृत्व तो और भोक्तृत्व तो दुख का अभाव का भोग करेंगे सुख का भोग करेंगे ये सब तो ये सब अगर संस्कार वशो हो रहा है संस्कार अवश्य होने का समय में भी अगर अंदर में थोड़ा विचार तो उठेगा ये तो संस्कार ये सर्प जैसा दिख रहा है ये तो रजू है इसी प्रकार संस्कार ये सब हो रहे हैं वास्तविक हम तो ये शुद्ध है अर्थात ये चतुर्थ भूमिका में आ जाएगा इस प्रकार विचार जिसको उठेगा ये चतुर्थ भूमिका में आ जाएगा इस प्रकार विचार नहीं उठेगा और बाकी नीचे भूमिका में पड़े रहे तो ये विचार उठना चाहिए हम तो वास्तविक सुखी दुखी हैं, ये सब ये नहीं है अर्थात सुखी दुखी होने का समय में भी उसको अर्थात हटाते रहना एक ऐसा है नो तो तो तो देखा है तो देखा नहीं है ये सांप जब किसी को ये कर देता है लपेटता है वो कैसे बचने के लिए कोशिश करता है उसको हटाते रहता है और वो सांप करता है तो ये बाकी सांप तो ये दंशन कर देंगे वो जो होता है ना अजगर वो उसको लपेटेगा और ये उसे बचना चाहेगा कैसे बचना चाहता है कि कहते सारे उसका मतलब सींग पांव हाथ जो भी है सबसे उसको फेंकना चाहेगा इसी प्रकार की होना चाहिए अर्थात ये जो सुखी दुखी कर्तृत्व भोक्तृत्व इसे अजगर स्थानीय है और साधक वो बचने का जो चाहता है पशु मनुष्य जो भी है वो उसी स्थानीय होना चाहिए अर्थात वो आकर के लपेटेगा किन्तु तो हम उसको उतना जोर से हटाना चाहिए ये तो नहीं है वो तो है नहीं है कर दे और वो जो लपेटता है अजगर उसका जितना वेग है जितना मतलब प्रारब्ध है उतना टाइम वो लपेटेगा और आप उसको हटाने कोशिश करेंगे ये हटाने का कोशिश करने का समय में आपको सुख होगा दुख होगा ना तो ये दुख का है, जितना उस समय में जितना प्रारब्ध है उतना जैसे भोग हो जाएगा वो से चला जाएगा अर्थात जो आपको लपेटता था मेरे को सुख हो रहा है मेरे को दुख हो रहा है आप उसको हटाना कोशिश कर रहे हैं उसका बलव जैसा क्षय हो जाएगा आपका प्रारब्ध पूरा हो गया था उसका बल क्षय हो जाएगा वो चला जाएगा आपको होगा शांत तो हो गया वो चला गया ये जब हुआ इसका संस्कार बनेगा अगला बार जब अजगर आएगा आप पहले थोड़ा सतर्क रहेंगे ना पिछले बार आप जितना एकदम उसका काबू में आ गए इस बार इतना नहीं आएंगे तो इसके इस बार भी लड़ाई होगा किंतु तो थोड़ा कम होगा ऐसे ऐसे होते होते आपका धीरे धीरे स्थिति बढ़ेगा आगे आप दूर से देखेंगे सर्वदा सतर्क रहेंगे अजगर कहीं नजदीक में भी होना नहीं चाहिए दूर दूर में होंगे आगे कहेंगे कुछ नहीं कर पाएगा इसमें कोई विषय नहीं है खाली उसका मुंह को बंद करके कर रखो उतना हो जाएगा तो हो जाएगा धीरे अर्थात जिस समय में ये सब बुद्धि आता है उस समय में उसको दूर कर करके रखना है अच्छा आगे कौन सी भाष्य में देते हैं कैसे ये होता है आत्मा में अध्यय भाष्य में दिखाते हैं सुखी अहम दुखी मूढ़ो जात हो मृत हो जीर्णो देहवान पश्यामी श्रृणोमी व्यक्त अव्यक्त व्यक्तो अव्यक्त कर्ता फली संयुक्त वियुक्त छीणो वृद्धो अहम मम ऐसे एवं महादेह सर्व आत्मनियोपियंत थे सारे भगवान भाष्यकार इसको एकदम ये करके दिखा दिए इतने ही होता है हमको सुखी हूँ दुखी हूँ ये सब अजगर है ये सब को हटाना है मूढ़ हूँ ये मूढ़ बुद्धि मुढ़ है कोई कह आपको तो कुछ समझ में नहीं आता कहते मेरे को नहीं बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आता इतना ही हो ज्ञानी हो जाएंगे तो जा तो हम मैंने जन्म हुआ कुछ नहीं कहेंगे शरीर जन्म हुआ मृत मर गया कहते शरीर मर जाएगा। जीर्ण वृद्ध हो गया कहते शरीर वृद्ध हो गया तो थोड़ा सा बारिश होने से काम को सुनता नहीं कहते शरीर का ऐसे हो गया क्या क्या जाएगा पश्यामी श्रीणमी कहेंगे सब इंद्रिय करते हैं व्यक्त अव्यक्त तो नटी बनी व्यक्त विदिता अव्यक्त अविदिता मैंने इतना पढ़ लिया इतना जान लिया इतना मेरे को पता नहीं है ये सब कहेंगे ये सब बुद्धि का कार्य है करता, फली फली अर्थात फल वाला भोक्ता फली का अर्थ तो भोक्ता करता कहेंगे करता, करता ये बुद्धि ये सब शरीर इंद्रिय के साथ मिल करके करता बनता है भोक्ता यही बुद्धि भोगता बनेगा संयुक्त इसके साथ मेरा संबंध है इसके साथ टूट गया संबंधी कहते हैं क्षण अभी तो बहुत दुर्बल हो गया वृद्ध अहम्, अहम्, आगे मम ऐते ये सब यहाँ तक तो, तो सब अहम् हो गया आगे मम म ये सब जो है वो सब मेरा है इति एवं सर्व आत्मनि अध्यारोपयते ये सब आत्मा में अध्यारोप किया जाते हैं ये सब अध्यारोपो को हटाना है और आत्मा ए तेसु सर्वत्र अव्यभिचारा आत्मा में ये सब अध्यस्त होते हैं और आत्मा ये सब में अनुगत है तो जैसे ईदम वहां रहेगा तभी तो जाकर के सर्व हो सकता है रजू रहेगा तो इसी प्रकार की आत्मा ये सब में अनुगत है इसमें सब अध्यस्त होते हैं अव्यभिचारा ये, ये सब होने का समय में मैं तो हूं इस प्रकार के बार बार विचार करें तो अच्छा तो पहले जैसे रज्जु में सरबत दिखता था और हवा चलने से अथवा फैन की हवा से वो सरबत थोड़ा थोड़ा हिलता था अभी रज्जू का ज्ञान हो गया तब वो फैन का हवा से वो हिलेगा नहीं हिलेगा ऐसे ही होगा पहले हम अज्ञान अवस्था में तो हमको भूख लगता था प्यास होता था कभी कोई तो बीमार भी मैं हो जाता था और ज्ञान हो जाने के बाद भूख प्यास होगा और ये बीमार कभी होगा शरीर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा खाली इतना ही दृढ़ रहेगा ये मैं नहीं है ये हो रहा है अगर भूख हो रहा है हो रहा है तो होने दो नहीं संभाला तो ठीक है जा करके, किंतु जा करके मांगने का समय में मैं मांग मांग रहा हूँ ये बुद्धि तो नहीं आना चाहिए। ये मन इस भूख को नहीं संभाल पा रहा है इसलिए शरीर को चला रहा है इतना ही हो गया तो ज्ञान यानी जब भिक्षा ज्ञानवी भिक्षापन में जाएगा उसका बुद्धि ऐसा ही है हम लोग का क्या है मेरे को कल से कुछ नहीं मिला कितना मैं भूखा हूं इतना ही अंतर हो गया हम अभियान बन गए बार बार विचार करने से अर्थात पहले इस प्रकार की चले कि ये सब मनोबुद्धि में हो रहा है यथा भाष्य में आ गए यथा सर्पधारादि भेदेशु रज्जु सर्पधारा इत्यादि सर्पधारा आदि आदि के जैसे भू चित्र माला जितने में दिखता है वो सब में जैसे वहां रज्जु तो पड़ा है अतिष्ठान रज्जु विद्यमान है उक्त उक्त उतन ठीकाने उत सिद्धा नतीतेषेधित आत्मा का प्रतीति हो रहा है किंतु उक्त न्याय अर्थात आत्मा का प्रतीति स्वरूपेण हो रहा है ना संश्लिष्ट रूपेण हो रहा है संश्लिष्ट रूपेण उक्त न्याया कहता संश्लिष्ट रूपेण तो संश्लिष्ट रूपेण आत्मा का प्रतीति होने से अभी आत्मा प्रतिपन्न हुआ तो अभी जो आत्मा का भान हो रहा है ये संश्लिष्ट रूपेण था मिथ्या रूपेण ये प्रमित नहीं है प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं है प्रतिपन्न तो जैसे हम इदम देखता है जब अयम सर्प कहता है कि जो इदम देखता है वो भी ब्रह्म विषय होने से वो प्रमित नहीं है वो भी अर्थात भान हो रहा है किन्तु प्रमाण से नहीं प्रतिपन्न तस्मी अर्थात आत्मा का प्रतिपन्न होता है ज्ञान होता है स्वरूप वास्तव ज्ञान नहीं है द्वैत प्रतिषेध से सुषेध ये द्वैत प्रतिषेध से सुकरता द्वैत का प्रतिषेध हो सकता है अर्थात मेरा भान हो रहा है इसमें सुखित दुखित ये सब का प्रतिषेध करना है फलित आह यदाव भाष्य में यदा विशेष्य स्वरूप प्रत्यय सिद्धवाद न एवं कर्तव्य संश्लिष्ट रूपेण उसका स्वरूप का भान हो रहा है तो विशेष्य स्वरूप प्रत्यय से उस आत्मा का भान हो रहा है जिस समय में भ्रम हो रहा है उसमें भी आत्मा का भान हो रहा है इसलिए विशेष्य स्वरूप प्रत्यय विशेष्य अर्थात आत्मा का भान होना उसका वास्तविक स्वरूप से नहीं है ये जो संश्लिष्ट स्वरूप है न सिद्धत्वात वो सिद्ध है संश्लिष्ट विशेष स्वरूप प्रत्यय से अर्थात संश्लिष्ट रूप संश्ष्ट रूप से सिद्ध स्वाद न कर्तव्य तुम शास्त्रे शास्त्र आत्मा का स्वरूप का सिद्ध करने के लिए उद्यम नहीं करेगा क्योंकि वो तो है जिस समय में मैं सुखी मैं दुखी इस समय में भी आत्मा का स्वरूप का मतलब आत्मा का भान हो रहा है इसलिए आत्मा का स्वरूप सिद्ध करने के लिए शास्त्र का मतलब ये नहीं है कार्य नहीं है ठीक अच्छा। है तो अभी आत्मा का स्वरूप मतलब आत्मा को सिद्ध करने के लिए शास्त्र का कार्य नहीं है सिद्धांति कह गया क्योंकि आत्मा तो संश्लिष्ट रूपे न भान हो रहा है फिर शास्त्र का वास्तव वा कार्य क्या है सुखी तो भेद सिद्ध करना आत्मा का भान हो रहा है किंतु सुखी सुखी भेद आत्मा का भान हो रहा है किंतु सुखी भेद है सुखी भिन्न है आत्मा ये पता नहीं चल रहा है इदम का भान हो रहा है किन्तु सर्प भिन्न है ये पता नहीं चल रहा है इसी प्रकार की आत्मा का भान हो रहा है किंतु तो सुखी भिन्न है ये नहीं पता चले इसी को ही कहेगा आप सुखी नहीं है कहेगा आप सुखी भिन्न है ये शास्त्र का कार्य होगा टीका मैं केवलम हो जाएगा, तो। कैसे दोनों का एक ही हो जाएगा। एक ही वास्तव नहीं है देखिए दम का भान हो रहा है किंतु सर्प भिन्न ये भान नहीं हो रहा है इसलिए ईदम को सिद्ध करने के लिए आपको आवश्यक नहीं आप उसको समझा देना चाहिए ये सर्प भिन्न है ये दोनों अलग चीज है इदम तो भान हो रहा है ईदम तो उसको भी दिख रहा है किंतु सर्प भिन्न है वो पता नहीं चल रहा है ना तो ये दोनों थोड़ा अलग मतलब थोड़ा नहीं अलग है सर्प भिन्न तो हम कह सकते हैं कि जो इदम है वही तो सर्फ भिन्न है इस दृष्टि से कहेंगे तो एक ही है कि नहीं है जैसे कहते घट है और ये पक्ष है तो अभी हम घटो को पक्ष बना रहे हैं उसमें पक्षता का सिद्ध कर रहे हैं थोड़ा अलग है आत्मा में हम सुखी भिन्न कहेंगे और कभी दुखी भिन्न कहेंगे कर्त भिन्न कहेंगे थोड़ा अलग अलग इस प्रकार के आएगा स्वरूप तो वो होने पर भी उसमें सब ये ये धर्म हम दिखा रहे हैं अधिष्ठान है, है? शास्त्र वास्तविक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं कराएगा अध्यस्त को हटा देगा अध्यस्त को हटा देने से अधिष्ठान तो वास्तव है वहां तो इसलिए यह कहते कि अधिष्ठान का ज्ञान कराने में शास्त्र का ही नहीं अध्यस्थ को हटा देना इसलिए भगवान भास्कर गीता में कहीं कहें शायद द्वितीय अध्याय में या अष्टाद अध्याय में कि आत्मा का ज्ञान के लिए मतलब उद्यम करना यत्न करना आवश्यक नहीं है अज्ञान को हटाने में यत्न करना है अज्ञान को हटाने में अज्ञान कैसे हटा जाएगा जब ज्ञान नहीं होगा क्योंकि यही उसका असर शिथिलीकरण तो आनंद का ज्ञान है था? क्योंकि वो परिच्छि भवन है आनंद का भवान होगा जब वो अपरिचिन्न ज्ञान होगा मैं स्वरूप हूं ये जानता है किंतु जैसे ही वो स्थिति से बाहर आता है तुरंत परिच्छिन हो जाता है वास्तव जी जी समाधि का सम्माधी ना परिचिन्न होगा ना अपरिचित होगा कुछ भान नहीं है जैसे बाहर आ जाता है परिचिन आ जाता है तो आनंद नहीं होगा अगर परिचिन भान बाद में न आए तो फिर ध्यान पूरा हो जाने के बाद होगा आनंद नहीं किंतु जैसे ही ध्यान से बाहर आ जाता है परिचन्न हो जाता है परिचित क्यों हो जाता है बुद्धि में संस्कार पढ़ा है मैं परिचिन्न हूँ ये संस्कार बदलना है ये वेदांत बार बार सुनते सुनते मैं परिचिन नहीं हूँ ये सुखी दुख सुख दुख ये सब बुद्धि का धर्म है इस प्रकार के होना न केवलम आरोपित में न केवलम कवल आरोपितशेषण विशेष आत्मन स्वरूपस्फु सिद्व न शास्त्रे न कर्तव्य के साथ आरोपित विशेषण हो गए दुखित्व इत्यादि ये सब के साथ विशेष जो आत्मा है ये आत्मा का स्वरूप स्फुरश्ष्ट आत्मा तो स्फुरन हो रहा है किंतु विशेषण युक्त हो करके विशेषण युक्त विशेष्य विशेषण हो गया सुखित्व दुखित्व इत्यादि विशेष हो गया आत्मा दोनों मिलकर के विशिष्ट बन गए विशिष्ट रूपण स्फुर सिद्ध होने से न शास्त्रे न कर्तव्यत्व कर्तव्य तो मत न शास्त्रा साधवितव्यम शास्त्र के द्वारा उसका सिद्धिक करने का आवश्यकता नहीं है खाली इतना नहीं है अगर शास्त्र उसको कहेगा तो अनुवाद हो जाएगा जो ज्ञात है उसी को कहने ज्ञात का जो कथन करेगा वो प्रमाण होगा प्रमाण नहीं होगा अनुवाद न अप्राम्य शास्त्र में ये दोष भी आएगा अनुवाद करता है वो हम तो पता है हम सुखी दुखी और शास्त्र उसी को कह देगा फिर तो सुखी दुखी रूपेण आत्मा का स्पूरण हो रहा है तो क्या लाभ है वो तो पता ही चल रहा है ये अनुवाद हो जाएगा भाष्य में अकर्त, अ, अकृत कर्त च अक, शास्त्र कृताकारित्व अप्रमाणम अकृत कर्त एक नंबर टिप्पणी अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र अज्ञात ज्ञापक होता है अगर संश्लिष्ट रूपेण आत्मा का कथन करेगा तब तो अनुवाद हो गया कृत अनुकारित्व अप्रमाणम कृत का अनुकरण करता है जो सिद्ध है उसी को कह रहा है शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा फिर शास्त्र क्या करेगा कहेंगे उसका जो भेद है उसी को कथन करेगा अर्थात हम सुखी भेद ये आत्मा का स्पुरण तो हो रहा है किंतु सुखी भिन्न है ये स्पुरण नहीं हो रहा है इसको कहेगा कल अष्टमी है ना कल अष्टमी रहेगा आज यहां तक पूर्णमत पूर्ण उद्चते पूर्ण